श्री गर्ग संहिता श्री मथुरा खंड ग्यारहवा अध्याय कुब्जा और कोलिया पीढ़ के पुरुष जन्मगत वृत्तांत का वर्णन श्री बहुलास ने पूछा देवर से शैरंध्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए नारद जी ने कहा राजन करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे उस समय सुरपणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए नाक कान नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई वहाँ जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शुरपणखा ने दस हजार वर्षों तक तपस्या की इससे प्रसन्न हो देवाधिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले तुम वर मांगो सुरपणखा ने कहा परम देव देव आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों की प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों शिव ने कहा राक्षसी सुनो यह वर्ष तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी इसमें संशय नहीं है नारद जी कहते हैं राजन महामती वही इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरपणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया अब और क्या सुनना चाहते हो बहुलाश बोले नारद जी यह कुबलिया पीढ़ी पूर्वजन्म में कौन था कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ नारद जी ने कहा राजा बलि ने एक विशाल काय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा एक लाख हाथियों के समान बलशाली था एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया मंदगति मत वाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिला कर लोगों को कुचलता जा रहा था रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े तृतमुनि गिर पड़े उन्होंने कुपित होकर उस मतवाली बलिष्ठ बलि कुमार को साप दे दिया त्रित ने कहा द्रमते तू हाथी के समान मदोन्मत होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है अतः हाथी हो जा इस प्रकार साप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केचुल की भांति छूट कर नीचे जा गिरा मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा मंदगति बोला हे मुने कृपा सिंधो आप द्विजो में श्रेष्ठ योगिन्द्र हैं इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा यह मुझे शीघ्र बताइए मुनि आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी ब्रह्मण्ड आप जैसे मुनि वर और श्राप दोनों को देने में समर्थ हैं नारद जी कहते हैं राजन उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा त्रित बोले दैत्य राज मेरी बात झूठी नहीं हो सकती तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है दैत्यन्द्र शोक न करो श्रीहरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी इसमें संशय नहीं है नारद जी कहते हैं राजन वही यह मंद गति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुलिया पेड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ जो बल में अकेला ही दस हजार हाथियों के समान था उसे मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा विदेहराज फिर उसने कंस को दहेज में वो हाथी दे दिया तृत मुनि की कथनानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा अब और क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्पाद में कुब्जा और कुबलिया पेड़ के पूर्व जन्म का वर्णन नामक ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ